समाधि परिचर्यांत कर्म नाम विभिन्ता फलम आदि उपन समाधि ब्राह्मण का कर्म उसे लेकर के कहा गया तो वर्ण के जितने कर्म है विवाह करके कहा गया अलग अलग वर्ण का अलग अलग कर्मा। कर्म गुण के अनुसार उन कर्मों का फल है अभ्युदयम सुख स्वर्ग आदि प्राप्ति खत्म करते जाति, नाम नाम जाति के लिए कर्मगनुषिता कर्मों का फल है है।, थीक थीक सर्ग है ठीक ठीक अनुष्ठान करने से है अम सेफल स्वभाव विवाद मोक्षापेक्षा मंत्रेण वि तो होने से मुख्य अपेक्षा के बिना करने पर कर। स्वभाव तो फल होता है मुख्य की इच्छा से करेंगे तो आगे अलग रहेंगे मुख्य इच्छा के बिना फल इच्छा से करेंगे तो स्वभाव तो फल इच्छा नहीं हो तभी फल मिलेगा जैसे तो प्रमाण कहते वर्ण आश्रम अस्त स्वकर्म निष्ठा नृत्य कर्म फल अनुभूय तथ शेषण विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयु सुतवित्त सुख मेदशो जन्म प्रतिप्य इत्यादि स्मृति वर्ना वर्ना वाले वाले अपने धर्म करने पर प्रत्येक कर्मफल स्वर्ग आदि अनुभव करने के बाद प्रतरशे से नज कुछ बाकी रहेगा उसे विशिष्ट देश जाति आदि को प्राप्त करेंगे इसी जन्म को विशिष्ट देश में भारत आदि गंगा तट आदि पुण्य स्थानी विचिट जाति ब्राह्मण आदि कुल है विचिट कुल भक्त ज्ञानी के कुलन धर्म वाले धार्मिक विशेष आयु को प्राप्त करेंगे श्रुत वृत्त श्रुत ज्ञान उनका शास्त्रीय ज्ञान वृत् आचरण वित्त धन भी इसे अपने कर्म के अनुसार पूर्व कर्म के अनुसार धन को प्राप्त करेंगे सुख भी इस पुण्य का फल सुख है मेधा, मेधा ग्रंथ धारण सामर्थ्य ऐसे वाले जन्म को प्राप्त करते हैं यह ये प्रमाण है शेष शब्द तो कर्म पर अनुभव करके तथा शेषेण शेष शब्द से भुक्त कर्मों कर्मो अतिरिक्त कर्मुश्य अनुशय करते कर्म कर लिया उसे अतिरिक्त कुछ कर्म रहा। अनुशय शब्द से कहते हैं प्रत्येक देशाधिविर विशिष्ट शब्द देश जाति कुल धर्म श्रा विशिष्ट का संबंध है विशिष्ट विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल इत्यादि के का संबंध कर आदिश्देना तदम्रे तो फलामीते छायागंधाप्य धर्म चरमर्थनुत्प्य न धर्महा फला फल के लिए आम्रविचा लगाया निर्मित आरोपिते आपस का वाक्य है छाया गंधु अनु गंध छाया और गंध छाया होगी तो गंधों का फूल होने पर ये अवश्य होते है फल के आरोपण करने पर भी ये अवश्य ही होता है इसी प्रकार धर्म चरिमारणम अर्था अनुस्पत धर्म जो करता है आश्रम अन्न विहिता धर्म अनुष्ठान करता है तो अर्थ तो अवश्य ही होता है न धर्मानी हो धर्म से हानि नही फलते ही होता है इतचता नाम, कर्मण नाम, सर्गफल युक्त वर्णाश्रम के लिए जो कर्म विधान किया गया वो तो निश्चय निच कर्म का ही। <coughs> नाम, नाम लोक फल सर्ग अवश्य पुराण वर्णीनाश्रमीण लोकफलभेद विशेष स्मरण वर्णाश्रम वाले के लिए लोक लोक फल फल भेद भेद विभिन्न कहा गया उत्तम यस्त परमं यस्तु सम्य कौत गृहस्थ पर लोका परी का अनुसार करता है तद्वर्ण बंध मुक्त वर्ण से वन बंधन से मुक्त हो जाएगा लोकान आपने थी अनुत्तम, उत्तम लोक प्राप्त करेगा अत्यधिक उत्तम लोक प्राप्त करेगा येतचरिया बान प्रस्थरेन्नि सदहत्यग्निदोषा जये लोकान से सान परिगृहस्थ के लिए कहा अजय बान अपने धर्म पालन करेगा ज्ञानप्रस्थरे मुनि सदहती अग्नि वोषाण् जो सहता दर्जता अग्निजेतोकांत शास्त्र का निलोक प्राप्त करता है मुख्याश्रमो यशते यथोक्तुचि सुसंकबुदिंधन ज्योतिव प्रशात सब्रह्मलोक यते यथोक्तम शुचि जेष शास्त्र में विधान किया गया पवित्र करते सुसंकबुदियुक्त सुष्ट संकल्पाले मुख्य इच्छा से अनिंधन ज्योतिर्व ईंधन रहते ज्योति शांत हो जाता है प्रशांत होकर के ब्रह्म लोकम ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है विजाति सर्वे पुण्यलोका श्रुति पुराणी दिया है तो अन्य भी सर्वे पुण्यलोका पुण्यलोक प्राप्त करते यदि पुनर्मोक्षा होता नहीं तो कहा मोक्षा के बिना कर्म करने पर स्वभावत ये तो सब फल प्राप्त करते हैं मुख्य अपेक्षा उक्ता कर्मा अनुष्ठ कर्म करेंगे तथा मोक्ष फल तेषा चेष्य मुख्य फल होगा कारण तो वक्षमानं वक्ष फलम ये अन्य कारण से ये फल आगे करने वाले तदव वा कारणान्तर जन मोक्षा तेषा अन्ष्ठाननम ये कारणांतरे है के उद्देश्य से उनका अनुष्ठान करना यही कारणान्तरम उपाय। मुख्य उपाय सुधिशु सात्विकेश ब्राह्मण धर्मेश समाधि मुख्य का उपाय सात्विक ब्राह्मण का धर्म क्षत्रियदि नाम अनधिकारा ब्राह्मण नाम एवं मुख्य न क्षत्रिया दिना इस आतंक है तो समाधि मुख्य साधन है उनमें जिनका अधिकार है ब्राह्मण धर्म में आया तो उनको मुख्य मिलेगा क्षत्रियदि में समाधि नहीं कहा गया उनका अधिकार नहीं तो ब्राह्मणों को मुख्य न क्षत्रिया दिना से उत्तर देते एक संकर्जते स्कर्मण्य विरत संसिते नर स्वे कर्म संसि नर स्वकर्म निर सिंथ विंदती तक्षिणु सिद्धि संसिंद कर्मी अभिरत अपने अपने जो विहित कर्मे में तत्पर हो जो करता है नर संसि में प्राप्त करता है यहाँ संसिधि का ज्ञान अनुष्ठा की योग्यता को प्राप्त करता है स्वकर्म निरत यथा सिद्धि विंदती तस्वीर स्वकर्म निरत होने पर अपने कर्म में विहित कर्म में तत्पर होकर अनुष्ठान करे तो विन्दति प्राप्त प्राप्त करता करता है करता है है शुद्धि को को ठीक से कर्मणि अभिरतस्य बुद्धि द्वारा यहाँ संसिधि प्राप्त ये से अशुद्धि मुख्योपत्र ब्राह्मण अतिरिक्त ज्ञानवतो मुक्ति मूर्वाचस्कर्म अभीर अपने कर्म में तत्पर होकर करता है, बुद्धि बुद्धिशुद्धि द्वारा ज्ञान योग्यता बुद्धिशुद्धि के द्वारा ज्ञान योग्यता यह प्राप्त ज्ञान से मुख्य उपक्रे उस प्रकार ज्ञान स्थाय योग्यता के द्वारा ज्ञान प्राप्त जो करता है मुख्य हो जाएगा इसी प्रकार किसी जाति में हो ब्राह्मण अतिरिक्त से जैसे ब्राह्मण को होता है किसी का भी अपने अपने कर्म कं से अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता सिद्धि को प्राप्त करेगा उसके बाद उसी योग्यता से ज्ञान को प्राप्त करने से मुख्य हो जाए तो किसी भी जातिग्रह ज्ञान वोक्ति मक् पूर्वाख्या व्याख्यान करते हैं स्वे स्वे येदे कर्मण अलग अलग कर्म बताए ब्राह्मण क्षेत्र विषय अविरतः का सत्पर होता है संसिधि सकर्मा अनुष्ठान अशुद्धि क्षेत्र कायेन्द्रिया ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण संसिधि लगभते अपने कर्मुष से होता है धर्मेन धर्मेण पापअपनिवृत्त धर्म से पाप निवृत्त होता है अंत का शुद्ध होता है अशुद्धिक्ष कांद्रिया में योग्यता ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करता है नरता तो अच्छी संस्कृतिशब्द से मोक्षा गृहीत तल्लाभे संदि विधान संकट संसिद शब्द का यदि मुख्य रूप अर्थ करेंगे इसको लेकर के सदर्म निष्ठत्व मात्रा भे अपने विहित कर्म करने में से मुख्य को यदि प्राप्त कर ले कोई तो फिर मुख्य के लिए संन्यास आदि संन्यास आदि से प्रबल मनाने विधासन गुरु विधान अन्य होगा ऐसा मन से करता है पूर्व जी कि सकर्मा अनुष्ठानते साक्षात संसिद्धि संसिधि सकर्म अपने वर्णत्म विम उसके अनुष्ठान से ही साक्षात संसिद्धि मुख्य प्राप्त कर लेगा ठीक है नो कि साक्षात साक्षात मुख्यो ज्ञान सा इति परिहरित न कवलपनी से मुख्य अथवा ज्ञान विजेता तथम सधर्मन से संसिरीदर्मन तो से कथंतरी उत्तराधि उत्तर सिद्धि प्रकार विंदती तो साक्षात्समें किस तो करता सुना। तो प्रकार प्राप्तकर्ता सुनो तत्णु तम प्रकार चेतोयस्य स होकरके भूत अवधारे सुन करके प्रकार एकग्रचेता एकग्र चेतकाग्रचेतावधारेकेयक समे प्रकार स्फोटती प्रकार स्पषकर् युतिर्भूताकम सिद्धिं वि सर्वमिदं प्रवृत्ति इदं सर्वं य भूताद तथम प्रवृत्ति सकर्मण्य प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति अथवा प्रवृत्ति इदं सर्वं प्रभृति यदम व्या परमात्मा ईश्वर के द्वारा जाते सकर्मना स्वकर्मण तम अभ्यर्च अपने वर्णात्म कर्म करना ही उसकी पूजा है करके मानव सिद्धि को प्राप्त करता है ज्ञान योग्यता को प्राप्त करता है यदार्थम यस्मादित व्यक्ति करो श्लोक में यत प्रवृत्ति युष स्पष्टीकरण यस्मात्वृति उत्पत्ति चेष्टा यस्द अंतरियामीश्वर से भूता प्राणीना चेष्टा उत्पत्ति येद जगत तथा व्यार से व्याप्ते सकना कर्म से प्रति जैसे है, वर्न्नम वर्न्नम प्रति जैसे कर्म गया काम तो ईश्वर अभ्धर्चा, की आराध्य पूजा करके कवल ज्ञान निष्ठाग्यता लक्षण सिंह मनुष्य ज्ञान निष्ठाग्यता सिद्धि प्राप्त करता है कि मुख्य ये प्राणीना तेषां चेष्टा से यस्दर्यानि उत्पत्तिश्वर से उत्पत्ति घटकाश तोल्य महाकाश और चेष्टा जिस अंतर्जन सेम तो व्याष्षव्याटाध्य कारणस्वभा कारण तो से अस्तित्व स्वरूप ही नहीं मृत्यु से व्याप्त है ये कटाधिकार्य इसी प्रकार सब परमात्मा से व्याप्त है सब कुछ कार्य परमात्मा से अस्तित नहीं है तम स्वकर्मण अभ्यर्च मानव संसि मानव अपने कर्मों के द्वारा वनास विधित कर्म के द्वारा अभ्यर्चना पूजा आराधना करके संसिद्धि को प्राप्त करता है न ही ब्राह्मणादिना यथोत धर्म साक्षाद मुख्य जो धर्म कहा गया सुने मात्र से साक्षात् तेईकलभ्य मुख्यतः ज्ञानक्य ज्ञान से ज्ञा मुक्ति ज्ञान के न मुख्य किन्त तुद्धबुद्धीना तो कर्मस फलम पश्यता ईश्वर प्रसादादितवेक वैराग्यवता सन्यासीना ज्ञान निष्ठाग्य वाता ज्ञान प्राप्त मुक्ति चरित किंतु तनिष्ठा विधितकणा निश्चय स्थित तुद्धबुद्धि शुद्धा शुद्धी शुद्धी की इच्छा नहीं करते ईश्वर प्रसाद कर्तवर प्रसादितवेक वैराग्यवता ईश्वर से प्रसाद प्रसन्नता उधर आसादी प्राप्त वैराग्य स्वन्नाधर्मेण तो तपसा हरिचोषणा साधन प्रभवता वैराग्यादि चतुष्टी अपरि ने कहा तो हरिचोषणा ईश्वर कृपा से ही साधन चतुष्ट प्राप्त होता है उनके प्रसाद से प्राप्त होता है विवेक वैराग्य विवेक और वैराग्य ये दैव संपदे है परमात्मी कृपा से प्राप्त होता है तब तो विवेक वैराग्य प्राप्त होने पर संन्यास एसना संयास करेगा तब तो ज्ञान निष्ठा योग्यता बताम तो ज्ञान अनुष्ठा की योग्यता प्राप्ति होगी योग्यता अनुसार फ्री ज्ञान प्राप्त करेगा साधन प्रबणमन करके ज्ञान प्राप्ति मुक्ति आह केवलम ज्ञान अनुष्ठा योग्यता रक्षण सिद्धि को प्राप्त करता है स्वधर्मा अनुष्ठान बुद्धिशुद्धियादिरा मोक्षविदनषानवश्यक अपने वर्णसमन विध स्वधर्मी बुद्धिशुद्धियाद्वार बुद्धिशुद्धि आदि से ज्ञान योग्यता के द्वारा मोक्षवसाय ज्ञान प्राप्त करे मोख्यमसान मोक्ष तदनुष विहितकर्माषानवश्यक अपने अपने वर्णसमन वि आवश्यक यत श्रेयान सधर्मो विगुण कर्म संिता स्वभा क्रेयागु सधर्म श्रेयान स्वभाव कर्म कर्म कुर नाप नुष्ठितात् पर धर्मात्म अच्छे ढंग से अनुष्ठान किया गया पर धर्म की अपेक्षा दिगुणो अपनी सधर्म से या न अपने विगुण होने पर भी विगुण ही से या नहीं विगुण होने पर भी अपना धर्म कुछ गुण रही तो अंग विकल हो जाने पर भी प्रशस्त रहे पर धर्म स्विष्ठित की अपेक्षा अच्छे से ढंग से करे पर धर्म उसकी अपेक्षा विगुण होने पर भी अपना धर्म प्रस्यता रहे स्वभाव नियत जो कर्म है वो कर्म करता हुआ तिरवी पाप को प्राप्त नहीं करता है तरह सो धर्म स्वधर्म स्वच्छर्म विगुण अपि शब्द नहीं करे तो यह अर्थ होगा विगुण अपना धर्म ही प्रशस्तर और अपने धर्म सद्गुण हो गया तो प्रशस्त नहीं हुआ ऐसा नहीं द्विगुण होने पर भी है पर धर्मार्थ स्वुष्ठिता तरफ से अनुष्ठान गया पर धर्म के अभी विगुण होने पर भी स्वकीय धर्म प्रशस्था है स्वभाव नियतम नियतम अपने स्वभाव से जो निश्चित कर्म है यदुषम स्वभाव जमिति पहले कहा है स्वभाव ये जाति का ये कर्म उसको ही कहते सदैव स्वभाव जो स्वभाव उसको युद्धादिल सधर्म क्वनपिधी पाप प्राप्त तत्क स्वधर्म श्रेयान तक युद्धादिलक्षण क्षेत्र करेगा अपने धर्म करते हुए भी हिंसा के कारण पाप प्राप्त करेगा स्वधर्म श्रेयानी कैसे होगा प्रशस्त्र कैसे होगा इसक्रांत कहते स्वभाव नित कर्म कवना चिंतीत प्राप्त नहीं करता वन्नासमं विहितं वन्ना वर्ण्रम को निमित्त करके जो कर्म है विस्त्र स्वभावन अर्धस्ता पहले कहा है कहाज तदे उत्तन विग्रहात्मकमें वि क पापम नापनोति दृष्टान्त माह युद्धात्मक विहित कर्म क्षत्रिय करने पर भी पाप को प्राप्त नहीं करता है दृष्टान्त यथेति यथा बीस व से वो कृमे कृमेर विषम न दोष कर्म जिस विषय से उत्पन्न हुआ कृमि वो कृमि को विषम नहीं मारेगा दोषकरण नहीं उसमें उत्पन्न हुआ जिस विषय में जोट कीट पर आ गया वो कीट विषय से नहीं नष्ट होता तथा स्वभावनियतम कर्म स्वभावनियत कर्म करता हुआ न अपने ताप को प्राप्त नहीं करता है इत दोस कर्तव्य विहितक दोसभाव कर्म सादोष होने पर भी उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए प्रकारांतरा संभव उसके बिना अन्य प्रकार है ही नहीं उसका अनुवाद कहते जो कहा गया उसका अनुवाद करके अभी कहते स्वभावियम कर्म करवाण विसजात कृमिमी कृमि जन्मभा दोष को प्राप्त नहीं करता है प्राप्त नहीं करता ऐसे कहा गया नहीं कृमेर विषजो दिषा निमित तो प्रतिपद्यते प्रतिपद्यो विषय में जो उत्पन्न था कृमि वो दिशा मरण तो को प्राप्त नहीं करता है तथा अयम अधिकृत पुरुष अधिकारी पुरुष दो सबदि विम कापना सदोष होने पर विहित कर्म युद्धादि चिंताजुत होने पर भी ताप नहीं प्राप्त करता है ये कहा गया तभी दोष रहित भिक्षाटना आदि सर्वे अनुता न पाप प्राप्ति आशंका तो पाप तो प्राप्ति की शंका ही नहीं सब तो भिक्षाटना करे कोई दोष नहीं ताप नहीं <coughs> भिक्षाटन ऐसा संक्रांति कहते पर धर्म से भयावह ही थी पर धर्म को भयावह कहा गया इसलिए जिसके लिए जो धर्म विधान किया गया वही धर्म उत्तम अनुवर्तते पर धर्म से भयावह कहा गया है तभी पाप प्राप्तिशंका परिहत्म अकर्मनिष्ठत्मे सर्वेशा त्याग आशंक्य ज्ञाभा नित्याग तो पाप प्राप्ति की शंका होगी युद्धादि कर्म करेगा तो पाप प्राप्ति की शंका होगी इसके परिहार करने के लिए अकर्मनिष्ठ हो जाए कर्मनिष्ठ नहीं निष्कर्म हो जाए सर्वे तो कुछ कर्म नहीं कर रहे सबसे अच्छा है जैसे ज्ञाना भाव आत्म जब तक तो ज्ञान नहीं तब तो तक तो तो कर्म के बिना नहीं दर्शकता है ये भी कहा गया अनात्मज्ञ न ही कचित क्षण क्षण अकर्म कर सकता है अतः तो ठीक है पूर्ववत अत्र्बंध के उत्तम ये भी कहा गया जैसे उत्तम इतिवर्त यहाँ भी कहा गया है प्रकरण प्रकारांतर असम्भव कृतम फलम अन्य प्रकार संभव नहीं इसलिए अपने भीत कर्म ही करना चाहिए अतः सहजं कर्म कौय सदोषम न त्यजे सहज कर्म कौंतेय सदोष न त्यजे सर्वरंभा दोषेण धूमेनावृता सर्वरंभाूमेना सहज कर्म कौंतेय सदोष सर्वरंभाई दोषेण सदोषम सहजम कर्म न त्यजेत हि यस्मा अग्निव सर्वरंभ दोषेन दोषेण आवृता सवारंभ कर्म दोस से जुक्त सहजातम सहजम कर्म स्वभाव से नियत जो कर्म है सदोषम उसका त्याग नहीं करे क्योंकि सर्वरंभा जितने आरभ्य आरंभा कर्मा दोष से युक्त धूमि न अग्निव धूम से अग्नि जैसे ढकेगा सब दोषयुक्त है ही सहजम सहजम सह जन्मना उत्पन्नम सहज साथ जन्म के साथ ही उत्पन्न सहज अपने स्वभाग के अनुसार कर्म जन्म से ही है। किंतत कर्म किंत किंतत उस प्रश्न उसका कर्म सहज जो कर्म है सदस्य सदोष होने पर भी न त्यजत सदस्य सर्वारंभा इति ऋगुणात्मक दोषे सरभ्यारंभवर्मात यहां आरंभ शे कर्म क्योंकि कर्म का चला है? सहजाये सहजं। सहजे स्वभाव निकर्म अप अप अप अप अप अप अप अप अप अपने स्वभाव स्वाभाविक शास्त्र वितकर्म निकर्म सहजे तद्वीत साथ निर्दोषम हिंसात्मकतया सदसमित तो हेतुना तद्हित निर्दशमति विहित होने से निर्दोष निर्दश होने पर भी कहते सदृश तो हिंसात्मकतया त्रिगुणात्मकता त्रिगुणात्मक ऋुणात्मकवन से भी सदस्य हो होने पर भी विर्दोष त्यागर सत्म्भत आरब्धतया हिंसादोषगत भी कर्म विहितज्य सगुण आरगुण आरब्ध होने से हिंसा दोषवाला होने पर भी कर्म अपने कर्म भीत कर्म त्याग नहीं करना चाहिए कर्मन कर्मणत्मचे दोषेण आवृता सर्व आरंभ आरंभश् स्वरसक प्रकृतत्व ये आरभ्य आरंभा कर्मचार आरंभ स्परसम अथवाकर्मा कर्म, कर्म, कर्म होने से सब प्रकृतना सर्वरंभाये दोस धूमेन अग्निदिव आवृता ये केचि आरंभा सधर्मा परधर्माचित कर्मे अपने धर्म हो तथा परधर्म हो तर्वि यस्मागुणात्मकत्व सब त्रिगुणात्मक है हेतु ये दोष होने के लिए त्रिगुणात्मक ही हेतु त्रिगुणात्मक दोषेण आवृता त्रिगुणात्मक होने से दोषेन धूमेन दो सहजन अग्निव जैसे अग्नि उसके साथ धूम से आवृत इसी प्रकार त्रिगुणात्मक होने के कारण से है। आवृत सर्वकर्म दोष से युक्त है ही सर्वकर्मा दोसोपात सर्वरंभा हेतुमे दो अभिनयतीकर्म दुक्त है ही शब्द से कहा है हेतु इसका ही अभिनय कर देखाते त्रिगुणात्मक अत्र हेतु सब दोष बाल है इसलिए कारण क्या है कर कर्मणो दोस्याग द्वारा परधर्म आतिष्ठ मन सैत नोषाद विमुख संभवती स्वभावनियत सहज कर्म है स्वभाव से कर्म है दोष व्याग के द्वारा दोष सदोष है इसलिए उसको त्याग करके कोई तो चीज पर धर्म करे आतिष्ठ मानसिया अनुष्ठान करे इसी प्रकार फिर भी न मेमो को संभव थी दोष से रही नहीं हो सकता है क्योंकि सब कर्म त्रिगुणात्मक है न तो पर धर्म अनुष्ठातन शक्य थे भयावहत्त पर धर्म भी अनुष्ठान नहीं किया जा सकता वो पर भयावह का न चर् कर्मो अशेषतः तो अनुष्ठान <coughs> संपूर्ण कर्म अनुष्ठान नहीं करके रहे ये भी संभव नहीं अज्ञा अशेष संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर करते अज्ञान नहीं नस्थिक्षण तिथ्य कर्म करके कार्य अतः सहजम कर्म सदस्य न त्याजन वाक्या जो सहज साधक स्वभावनियत कर्म जिस वर्णात्म के लिए जो कर्म विधान किया गया जो संयुक्त होने पर भी न त्यागे ना क्या सहज से कर्म न स्वधर्मा परित्याग न पर धर्मानुष्ठान भयावहश पर धर्म जो सहज कर्म है उसको स्वधर्म कहा गया अपना धर्म है उसका परित्याग करके परधर्म अनुष्ठान थी परधर्म अच्छा है उसका अनुष्ठान करेंगे तो भी दोषा नैव दोष से मुक्त नहीं भयावह से परधर्म परधर्म भयावह नक्तुम अज्ञान कर्म यथ तस्मा न त्यजित और अज्ञानी संपूर्ण कर्म त्याग कर देगा ये संभव नहीं इसलिए अपने कर्म त्याग नहीं ठीक है नहीं? सहजम कर्म सदस्य न त्यजित ये जो कहा गया दोषयुक्त होने पर भी त्याग नहीं करे इस विषय में विचार अवतारे थी विचार आरम्भ करते त्यक्तुम असक्यम न त्यजित क्या संपूर्ण कर्म त्याग नहीं जा, त्याग नहीं किया जा सकता है इसलिए स्वभाव कर्म त्याग त्याग नहीं करे प्रश्न निकल पा कि सहजस् कर्म त्याग दोषोभ सम्पूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है इसलिए त्याग नहीं करे ये कहना चाहते है ये है अतः सहज कर्म त्याग करेंगे तो दोष होगा पाप होगा ये दो विकल्प क्या है? ठीक है न ही न्याय न्यायाधित सर संपूर्ण कर्म त्याग नहीं किया जा सकता है क्यों नहीं कस्टित क्षण प्रति जाग कर्म थे तो भगवान ने कहा इसलिए त्याग नहीं करें प्रथम विकल्प दोष विहित निश्चित्याग प्रत्यवाग दूसरा कर्म है सहज कर्म त्याग करने पर दोष होगा दोष क्या है जो विहित अन्य क्रम नहीं करे तो प्रत्यवाह होगा आगे यहाँ से विचार करते हैं सर्वत्र विचार करने के लिए संदिग्ध वस्तु हो और सप्रयोजन हो तो विचार किया जाता है जिसमें कोई संदेह नहीं है उसको विचार करने की आवश्यकता नहीं बामं को कहा स्थित मध्यवर्ती घट प्रकाश अत्यंत प्रकाश दिन में घट है उसको विचार करने क्या है क्या वो घटत वो दिखता है क्या विचार करना है उसका संदेह नहीं अच्छा कहीं संदेह हो जिसका कोई प्रयोजन नहीं तो भी विचार नहीं करते कितने दांत है संदेह कितने दो है तीन हो पांच वैसे क्या हमको मिलेगा इससे उसका भी विचार नहीं किया जा सकता है संदिग्ध हो और सब हो केवल संदिग्ध मात्र ने न विचारेगा जैसे कहा का तो दंत कितने संदिग्ध होने पर विचार नहीं करता है विवेक नहीं करते और जहाँ कुछ प्रयोजन है यदि संदिग्ध नहीं प्रयोजन होने पर भी संदिग्ध नहीं घटनालोक में दिखता है घटा साथ उसके विचार नहीं होता है तो यहाँ भी जो विचार करते हैं, कर्म त्याग नहीं करें, क्या संपूर्ण कर्म त्याग नहीं किया जा सकता इसलिए त्याग नहीं करें ये कहना चाहते हैं, अथवा त्याग करने पर प्रत्यवाह होगा ये विचार करते है इसी विचार के लिए पर संदिग्ध से सयोजन उक्ते संदेहे प्रयोजन पृछती संदिग्ध और सप्रयोजन होने पर विचार्य होता है ये नियमित इसलिए यहाँ संदेह क्या दो विकल्प किया संदेह में प्रयोजन पृछते निश्चय होने पर किसी तो क्या मिलेगा तथा आद्यम अनुदय फलम दर्शे प्रथम पक्ष यदि मानेंगे तो उसका फल दिखाते यदि तबत अशेषत त्यर्म अशक्यम इसे न त्याज्यम सहजम कर्म प्रसंग भी करते यदि अशेषतः त्यक तुम असक्यम संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता है क्या जा सकता है इसे न त्याजम सजम कर्म जो स्वभाव कर्म है भीत कर्म त्याग नहीं करना चाहिए ये प्रसन्न कर पर लेंगे तो एवं तो अशेषतः त्याग गुण है वो सिद्धम यदि त्याग नहीं किया जा सकता है इसलिए त्याग नहीं करे लेकिन यदि कोई त्याग कर लिया तो बड़े अच्छे काम कर लिया गुण त्याग नहीं किया जा सकता है असक्य अर्थ का अनुष्ठान कर दिया तो तो नहीं होगा जैसे त्याग कोई नहीं कर सकता है इसे त्याग नहीं करे ये कहना चाहते हैं यदि कोई त्याग कर लिया तो बहुत अच्छा है अशक्य अर्थ का अनुष्ठान किया तो नहीं हो जाएगा त्यागुण से आसिद्ध ये प्रथम पक्ष में ठीक है न असक्य अर्थ अनुष्ठान से गुणवत्ना प्रसिद्ध तो आज जो कोई नहीं कर सकते इसको कोई कर लिया तो गुणवत् प्रसिद्ध ये हनुमान ऐसे उड़कर के श्रीलंका पहुंच गए तलांग ला करके अतः क्या तो प्रशंसनीय इस प्रकार जो अगस्त्य ने समुद्र को चुल से पान कर लिया तो प्रशंसनीय ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध हम ही महोदय अगस्त्य से चूल की कृपया पीव तो गुणवत्म जो कोई नहीं कर सकते चुले पी लिया तो गुण है इसी प्रकार संपूर्ण कर्म त्याग नहीं किया जा सकता है यदि कोई कर ले तो, तो हो गया। अनुदाधि क्यों करते हैं यह आपत्ति अशेष कर्म त्याग से गुणवत्ते न्याय तब अयोगात तुष्ठान अशैस्य कर्मचारुण वाला है फिर भी प्रागुक्त तो न्याय नहीं करती दीक्षण मत जातिष्ठ से कर्मचार को त्याग नहीं कर सकता है तब अयोगात त्याग नहीं हो सकता है इसलिए तस् असतुष्ठान कर्म त्याग संभव नहीं है इसे शंका करता है सत्यम एवं अशेषतः त्याग नोप सत्यम एवं ठीक है संपूर्ण कर्म त्याग कर ले तो गुण तो हो जाएगा फिर भी अशेषतः त्याग एवं नोप पद्धति चेत संपूर्ण कर्म त्याग नहीं किया जा सकता है ये शंका सं... करने वाले पूर्व पक्षी के विरुद्ध में कहा गया तो आगे पूर्व पक्षी फिर कह चुद्य में वे विवृणन आद्यम विभजते इसका विवरण करके व्याख्यान करतेम गुणों का स्वभाव प्रचलित नित्य प्रचलितम गज तमाम गुणों में हमेशा ही चलन प्रचलन परिणाम होता रहता है जैसे सांख्य लोग गुणों को मानते हैं पुरुष क्या नित्य प्रचलित आत्मक हमेशा ही चलनात्मक है इसलिए कर्म त्याग नहीं कर सकता है यह पहला पक्ष है कि क्रियाय कारकम यथा बोधा न पंचस्कण पद्धति प्रथम पक्षे सत्तादी गुणवद्ध आत्मनो नित्य प्रचलित न कर्म तुम सत्यम सत्तादिगुणव आत्मा है सत्तादिगुण बसम जैसे गुण में हमेशा ही चलन होता है इसी प्रकार सत्यादि गुणान आत्मो नित प्रचलित सकते हैं आत्मा भी निश्चय प्रचलित को चलन हमेशा है इसलिए अशेष सत्य सर्म सक सुन सकते हैं इसलिए चलनात्मक होने से हमेशा कर्म संपन्न त्याग नहीं किया जा सकता है ये प्रथम अवसव है और दूसरा है बौद्ध के अनुसार किम्बा क्रिया एवं कारक कारत क्रिया ही है। क्रिया एवं कारक जितने कारक सब क्रिया है क्रिया से अतिरिक्त तो कोई कार्यक्रम नहीं उत्पत्ति निये ऐसा बोधा पंच स्कंधा क्षण पद्धति पांच स्कंधम ये क्षण की क्षण नष्ट होने वाले पांच स्कंध का नाम दे दिया नूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञा क्षण पद्धति स्कंधा नमे क्रिया कारक क्रियाकारकम क्रिया कर्मशतंगा पांचस्कंदनाकंध विज्ञानस्कंद वेदनास्कंध है रूप होता, रुप हो होता है विषय प्रपंच को समुदाय को स्कंद शब्द से कहते विषय प्रपंच जितने रूप स्कंध रूप अंत नृत्य से ज्ञान रूप स्कंद हो गया विषय प्रपंध और विषय का जो ज्ञान होता है ज्ञान समूह ज्ञान प्रपंच वेदनास्कंद वेदना है ज्ञान ज्ञान प्रपंच को वेदनास्कंद का आगे वेदना के आगे रूप वेदना के विज्ञान से विज्ञान पहले विज्ञान स्कंद क्या है दो विज्ञान मानते है बौद्ध लोग विज्ञानवादी एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान है आश्रय विज्ञान जो सुश्रुति अवस्था में भी रहता है उसको कहते अहम ज्ञान आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान है घट इदम ज्ञान जैसे प्रवृति होती एक दो ज्ञान मानते हैं ज्ञान प्रपंच हो गया वेदना स्कंध और आलोय विज्ञान संति प्रवाह चलता है संतान विज्ञान हमेशा है उसको कहते विज्ञान स्कंद रूप तो स्कंद हो गया द्वितीय विज्ञान स्कंद हो गया आलय विज्ञान आवेदना स्कंध हो गया प्रभति विज्ञान आगे है संज्ञा स्कंध संज्ञा है नाम नाम प्रपंच नाम प्रपंच हो गया संज्ञा स्कंध संज्ञा है नाम जितने नाम है तो शब्द है यह संज्ञा स्कंद और आगे संस्कार तो ज्ञान होने पर वासना है संस्कार है, प्रपंच के संस्कार स्कंध सत्य ये पांच स्कंध मानते हैं सब क्षण पद की स्को क्रियाकार का भेद आभा को कोई भेद नहीं एक ज्ञान की स्पत्ति ना से और ज्ञान क्षत्रित तो कुछ भी पदार्थ नहीं और है और ज्ञान की स्पत्ति ना तो प्रतिक्षण है बाह्य घटपट आदि कुछ नहीं ज्ञान वाले कोई करता आदि कुछ ही नहीं आत्मा कोई अलग नहीं है <Sapnecause>: mm -hmm. ज्ञान क्रिया कहेंगे न्यायिकलों का ये कहते क्रिया ही कारक ज्ञान ही कारक है ही करता है उससे अतिरिक्त कोई कारक नहीं न्याय केलो के ज्ञान अलग है ज्ञानता अलग है ज्ञान साधन अलग ये सब कारक अलग अलग है ये कहते ज्ञान से अतिरिक्त कोई कारक नहीं न करता करना भी कुछ है एक ज्ञान क्षणिक ज्ञान है उसमें सब कुछ वही सब बाहर अंदर दिखता है उसमें दृष्टान्त देते हैं सपन दृष्टान्त स्वप्न में विषय का ज्ञान होता है ज्ञान तो से अतिरिक्त वस्तुतः कुछ भी नहीं ना विषय है ना ज्ञाता है कोई कुछ नहीं यद्य ज्ञाता है चैतन्य प्रकाशी था है जो कहते ज्ञान प्रतिथि है तो ये तो प्रती है उसे तो अतिरिक्त तो कुछ नहीं वितय कुछ अलग नहीं प्रति मात्र ज्ञान है क्रिया कारक भेद अभाव कारक सेव आत्मन क्रियात्म जो कारक आत्मा है वो ज्ञान है ज्ञान को ही आत्मा शब्द से कहते अलग कोई आत्मा नहीं ऐसा उभय तरह उभरा स्वभाव न नहीं से ना पहले ना आगे नागे ना रूप विज्ञान इत्यादि ना क्रिया कर्म अतः त्यक्त शक्यम ना उभय कर्म त्यकुम न सकम नहीं कर्म त्यकुम न सकम संपूर्ण कर्म त्याग नहीं किया जा सकता है पहले प्रथम पक्ष में प्रचलित होने से कर्म त्याग नहीं किया जा सकता है दूसरे पक्ष में में कर्म अश त्यक तो न सकम ना भी पहला है उभय तरह स्वभाव भंगात कर्म त्याग करने से स्वभाव भंग हो जाएगा क्योंकि निश्चय प्रचला आत्मा का पुरुष तो कर्म त्याग कैसे होगा और क्रिया ही है कर्म उसका कर्म त्याग करें तो अस्वभाव हो जाएगा स्वभाव उभय कर्मणुअ त्याग न सम्भव दोनों प्रकार कर्म का त्याग उभय पक्ष में नहीं होगा ओम सं मित्र शर्जुन शोन